उपस्थित साधक साधिकाओं, धर्म प्रेमी सज्जन अब हम ईश्वर की पूजा करेंगे ईश्वर की पूजा अर्थात ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना ईश्वर की पूजा के दो विभाग हैं पहला व्यवहार काल में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अर्थात यम नियमों का आचरण करना व्यवहार काल में पूजा का दूसरा विभाग है ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना करना अर्थात आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का संपादन योग के आठ अंग हैं योग के आठों अंगों का संपादन करना ईश्वर की पूजा है सच्ची पूजा है यम नियम का आचरण व्यवहार काल में और आसन से लेकर समाधि तक उपासना काल में ईश्वर की उपासना से हमें आत्म बल मिलता है बुद्धि पवित्र बनती है मन पवित्र बनता है कुसंस्कार नष्ट होते हैं अविद्या का नाश होता है मन इंद्रियों पर नियंत्रण आता है इसलिए हमें श्रद्धापूर्वक ईश्वर की उपासना या ध्यान का संपादन करना चाहिए तो हम सुसज्जित होंगे अब सीधे होकर बैठेंगे परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे उनकी सत्ता की अनुभूति करेंगे उसके लिए कोई एक माध्यम बनाना पड़ेगा तो आप विचार करिए हमारी आंखों पर जिन आंखों से हम देखते हैं यदि ये आंखें ना होती तो क्या होता और हमारी आंखें देखिए कितनी विलक्षण हैं, अद्भुत हैं इन आंखों से हम देखते हैं इससे चित्र हमारे रेटिना पर बनता है उससे हम अनुभव करते हैं इन आंखों के अंदर अश्रु ग्रंथियाँ हैं जिनसे तरल पदार्थ निकलता है जब हम पलके झपकते हैं जब कोई धूल का कण या जलन करने वाला पदार्थ हमारी आँखों में जाता है तो हम पलके झपकते हैं वह तरल पदार्थ निकलता है और उससे वे धूल के कण या जलन करने वाले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जब तेज प्रकाश होता है तब हम पलके झपकते हैं तेज प्रकाश से हमारी रक्षा होती है तो देखिए कितनी सुंदर अद्भुत व्यवस्था है इस आंख में इस आंख का रचनाकार कौन है इस आंख को बनाने वाला कौन है हम और आप नहीं है प्रकृति स्वयं ऐसी अद्भुत रूप में स्वयं नहीं आ सकती है वह जड़ है परमपिता परमेश्वर की रचना है उनकी व्यवस्था है इसमें उनका ज्ञान विज्ञान लगा है तो अनुमान प्रमाण से ईश्वर की अनुभूति करिए रचनाकार को याद करिए रचनाकार को याद करके हमें उन्हें पुकारना है संबोधित करना है उनसे जुड़ना है परमेश्वर से जुड़ना है तो आंखें बंद करेंगे परमेश्वर आप हमारी इस आंखों के रचनाकार हैं आपकी सत्ता है मुझे आप पर विश्वास है ईश्वर को संबोधन करना है उनके मुख्य नाम ओम के द्वारा पास भरें, ओ परमेश्वर आप सर्वरक्षक हैं आपकी कृपा से हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कार्य को हम निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपादित कर सकें अब मन को एकाग्र करना है मन को नियंत्रण करना है प्राणायाम का संपादन करेंगे अभी प्रशिक्षण का काल है इसलिए एक प्राणायाम कीजिएगा मूल मूलबंद लगाइए प्राणों को बाहर फेंकिए। मन में ओम का जप करना है ओ सर्वरक्षक जब घबराहट होने लगे तब मूल मूलबंद छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है यह एक प्राणायाम पूरा हुआ इसी प्रकार से आगे भी प्राणायाम कर सकते हैं प्रत्याहार का संपादन कीजिए इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दीजिए बाह्य विषयों से अनावश्यक विषयों से जैसे कर्ण इंद्रिय से शब्द शब्द का संबंध हटा दीजिए अनावश्यक शब्दों से बाह्य शब्दों से हमने आंखें बंद की हैं रूप विषय से हमारा संबंध कटा हुआ है मन में भी कोई रूप नहीं लाना है धारणा लगाएंगे शरीर के किसी एक स्थान पर केंद्रित होना है हृदय मस्तक या किसी अन्य स्थान पर जहां आपकी रुचि हो सहजता हो उस स्थान पर केंद्रित हो जाइए मन को एकाग्र कीजिए स्थिर कीजिए अब मन को सुसज्जित करना है मन में किसी प्रकार की कोई उद्विग्नता ना हो चंचलता ना हो कोई राग द्वेष का भाव ना हो, होर अंधेरा अत्यंत शांति कोई बाह्य विचार नहीं बस मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है मुझे आत्मा के अंदर है मेरे साथ हैं सदा से मेरे साथ हैं ऐसी अनुभूति बनाइए व्याप्य व्यापक संबंध ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाइए हे परमेश्वर आप मुझे देख सुन जान रहे हैं मेरी एक एक क्रियाओं को देख रहे हैं आप कर्म दृष्टा हैं कर्म फल प्रदाता हैं मन में संकल्प लीजिए हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से बाह्य विचारों को नहीं उठाएंगे आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए हिलना डुलना नहीं है पत्थर की तरह दृढ़ होकर बैठना है मन पर पूरा नियंत्रण मैं आत्मा मन को चलाता हूं ऐसा भाव ऐसा आत्मविश्वास रखें, कोई भी विचार मेरी इच्छा के मेरे बिना प्रयत्न के नहीं आ सकता है प्रकृति का चिंतन परमेश्वर यह सारा दृश्य संसार आपने प्रकृति से बनाया है प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं का समुदाय इन परमाणुओं से आपने पंच महाभूत बनाए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से फिर आपने नाना प्रकार के पदार्थ बनाए ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु अग्नि कंद मूल फल अन्न औषधि वनस्पतियां आदि विभिन्न प्रकार की धातुएँ सोना चांदी लोहा विभिन्न प्रकार की वायुएँ गैसें, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब आपने बनाया है परमेश्वर यह शरीर भी प्रकृति से आपने बनाया है इस प्रकृति से हमें पूर्ण सुख शांति तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए हे परमेश्वर हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रकृति के बंधन से छूटना चाहते हैं मैं आत्मा हूँ आत्मा का चिंतन स्वयं का चिंतन स्वयं की अनुभूति मैं आत्मा निराकार चेतन अदृश्य एक देशी हूँ नित्य अनादि अविनाशी हूँ मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूँ शरीर जड़ है मैं आत्मा चेतन हूँ शरीर साकार है मैं आत्मा निराकार हूँ शरीर नाशवान है मैं आत्मा अविनाशी हूँ मुझे आत्मा में इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण हैं। सुख दुख को मैं अनुभूति करता हूँ मैं आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र हूँ हे परमेश्वर फल भोगने में आपके अधीन हूँ मैं आत्मा अविद्या से युक्त हूँ कई जन्मों से अविद्या के संस्कार मेरे अंदर हैं हे परमेश्वर मैं इन अविद्या कि संस्कारों को नष्ट करने के लिए कुछ संस्कारों को नष्ट करने के लिए आपका ध्यान आपकी उपासना कर रहा हूं परमेश्वर का ध्यान करेंगे आलस्य प्रमाद नहीं करना है सावधान रहेंगे एक मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे <गँण> कामो धीरो अमृत स्वयं भू रिप्त न कतो तमीव विद्वान नीभाये मृत्यो मानम धीर अजर युवानम अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रिप्त न कत न तमेव विद्वा भजरम युवा अकामो हे परमेश्वर आप कामना से रहित हैं आप में स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं है आप में हम जीवात्माओं के लिए इच्छा है कामना है कल्याण की हित की धीरो हे परमेश्वर आप सर्वज्ञ हैं विद्वान हैं अपने नियमों से विचलित ना होने वाले हैं धीर हैं अमृत हे परमेश्वर आप मृत्यु से रहित हैं सदा से हैं सदा रहेंगे स्वयं भू हे परमेश्वर आप स्वयं सिद्ध हैं स्वयं से वर्तमान हैं, आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है आप स्वयं से हैं सदा से हैं सदा रहेंगे रसे नृप्तो न कुतश्च हे परमेश्वर, आप आनंद रस से युक्त हैं परिपूर्ण हैं आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है कोई न्यूनता नहीं है तमेव विद्वान नीभाये मृत्योर हे परमेश्वर आपको जानकर मृत्यु रूपी दुःख से डर नहीं लगता है जो आपको जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है आत्मान धीरम् अजरम् युवानम हे परमेश्वर आप परमात्मा हैं धीर हैं विद्वान हैं आप कभी निर्बल नहीं होते हैं सदा युवा रहते हैं शक्ति से युक्त रहते हैं हे परमेश्वर आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं हम आपके शरण में हैं हम पर कृपा कीजिए आप आनंद से युक्त हैं हमें भी आनंदित कीजिए हम पर भी कृपा कीजिए हे परमेश्वर आप ही हमारी परम माता परम पिता हैं परम सखा है परम गुरु परम आचार्य हैं हम आपसे आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं ओ सच्चिदानंद। चीद परमेश्वर बोलिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप सचित आनंद स्वरूप आप है आपकी सत्ता है आप चेतन हैं। आप है आप ज्ञानवान है।, है आप आनंद स्वरूप हैं आप आनंद से परिपूर्ण है आनंद के स्वामी हैं है। हे परमेश्वर हमें, हमें भी आनंद दीजिए ईश्वर से जुड़े रहना है ईश्वर की अनुभूति करना है गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना है Oh mm -hmm. तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को मोक्ष मार्ग पर चला जो मेरे साथ कहिएगा ओम, ओम हे परमेश्वर हे आप सर्व रक्षक हैं, आप हैं। भूर, भूर हे परमेश्वर हे आप प्राणों के भी प्राण हैं।, आप है जीवन के हैं जीवन के आधार हैं मुझे अत्यंत प्रिय हैं भुव हे परमेश्वर आप दुःख नाशक हैं स्व हे परमेश्वर आप सुख स्वरूप हैं अपने उपासकों को, को आनंद देने वाले हैं तत्सवितुर हे परमेश्वर आप सारे संसार को, सारे संसार को, बन को बनाने वाले हैं बनाने बना के सूर्य चंद्रमा आदि के प्रकाशक हैं ऐश्वर्यों है। के दाता हैं वरेण्यम वरे हे परमेश्वर आप, सब आप सबसे श्रेष्ठ हैं वरण करने योग्य हैं भरगो भर गो हे परमेश्वर, परमेश्वर। आप सब क्लेशों को, को काम क्रोधादि को नाश करने, करने वाले हैं शुद्ध स्वरूप हैं तत्वज्ञान से युक्त हैं देवस्य हे परमेश्वर आप दिव्य गुणों के दाता हैं कामना करने योग्य हैं कार्यों में सफलता देने वाले हैं धीमही हे परमेश्वर हम आपका ध्यान करते हैं आपके गुणों को धारण करते हैं धियो यो न प्रचोदया हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में, में। प्रेरित करिए हे परमेश्वर ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम, हम। शीघ्र ही अविद्या का नाश कर सकें संस्कारों को नष्ट कर सकें आपका साक्षात्कार कर, कर सके आपकी अनुभूति कर, कर सके। अब संध्या के मंत्रों के माध्यम से हम परमेश्वर का ध्यान करेंगे ओम शनो देवी रभीष्टया आपो भू पीतों स्रव ण प्राण चक्षुक्षुत्रं श्रोत्र ओ हृदय ओं कंठ शिबुभ्या यशोबल ओ करतकृे कर ओ भु पुना शिसी शिरसि भुव पुना पुनातु ओं स्व पुना पुनातु ओ मह महापुनातु हृदय ओ जन पुना तो नाभ्या तप पुना तो पाद पुना तो पुनः शिसी ओ ख्रह्म पुना तो सर्व रुकेंगे अब हमें कुछ अर्थ पर विचार करना है संक्षेप में अर्थ आप सुनेंगे और वैसी भावना बनाएंगे हे परमेश्वर आप सारे संसार को बनाने वाले हैं आनंद स्वरूप हैं सर्वव्यापक हैं हे परमेश्वर मनोवांछित सुख व पूर्ण आनंद की प्राप्ति हमें कराइए सब ओर से सब प्रकार से सब काल में हमें सुखी करिए हम पर सुख की वर्षा कीजिए हे परमेश्वर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कराइए हे सर्वरक्षक ये सर्वशक्तिमान हे महावेद्य परम पिता परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है आपने हमें वाणी प्राण आख कान नाक हृदय कंठ नाभि, सिर भुजाए हाथ आदि शरीर में तरह तरह के अंग प्रदान किए हैं हे परमेश्वर आपने ज्ञानेन्द्रिया व कर्मेंद्रिया प्रदान की हैं आपकी कृपा से हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ बलवान रहें हमारी इंद्रियां पवित्र रहें, हम ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को पवित्र रखें ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं महान हैं पूजनीय हैं जगत उत्पादक हैं ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं अविनाशी हैं हे परमेश्वर हम आपकी शरण में हैं तंचा सत्यंचा ततो त्यपसोध्य त्यत तत समुद्रर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अहो रात्राणि विदधत विश्व मिश तो वसी सूरिया चंद्रमसौ धाता यहाँक दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व शो दी प्रभत रुकेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने अपने अनंत सामर्थ्य से इस संसार की रचना की है हमें वेदों का ज्ञान प्रदान किया है आप ही संसार का प्रलय करते हैं आप ही पृथ्वी और आकाश में जल की व्यवस्था करते हैं इस समुद्र को आपने बनाया है हे परमेश्वर आप ही क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल का विभाजन करते हैं आप ही दिन और रात की रचना करते हैं हे परमेश्वर आपने ही सूर्य और चंद्रमा आदि को धारण किया हुआ है आप ही दीवलोक को पृथ्वीलोक को अंतरिक्ष लोक को धारण करते हैं आकाश में स्थित अन्य लोक लोकांतरों को बनाते हैं हे परमेश्वर आपने ही पूर्व सृष्टि के समान ही इस सृष्टि की रचना की है हे प्रभु आप सारे कार्यों को सहज स्वभाव से करते हैं सारे संसार को अपने वश में रखते हैं आपके न्याय से आपकी शक्ति से कोई बाहर नहीं जा सकता है हे परमेश्वर आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं आप पाप कर्म करने वालों को दंड देते हैं उनके लिए आप उग्र हैं भयंकर हैं रुद्र हैं इसलिए हे परमेश्वर हम कदापि पाप कर्मों को ना करें हम सदैव सत्याचरण धर्माचरण न्यायाचार न्यायाचरण का पालन करें ऐसी हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकें ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है हम पर सब ओर से सुख की वर्षा कीजिए आप सर्वव्यापक हैं रसितो रक्षिता चीदिग्निधिपतिरि रक्षितामोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम नमा नमेभ्यो असु ेष्टम व्यय षम स्तंभ जं दक्षिणा दिगिंद्रिपति स्िरा चिराजि रक्षिता पितर ईषव तेज्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐसु यस्मा वेष्मोज भेद प्रतीची दिग्वणिपतिदाकु रक्षिता मीष ते्यो नम धिपति्यो नम रक्ष्यो नमा ईशुभ्यो नम एभ्योसुस्म्वेष्ट वीश्मोजे द उदीचिदिमो अधिपतिवजो रक्षिताशन ऋषभ तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम एो अस्तु ेष्टम वेष्मोजे द ध्रुवा दिवुरधिपति कल्मा श्रीव रक्षितामोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नमा ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्ट वयम् ग्रीष्मे दमस स्परी स्व पश्यंत उत्तर दिव द्रा सूर्यमगन्म ज्योतिम उदुत जातवे दस दहती के दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र देवादगाक चक्षुर्मुस्या पृथिवी अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च तच्चुवहित्रस्ता पश्येम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम ुर्वरे भर्गो धीमहि धीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधेपया नपोपासना कर्मण धर्मकामोक्षाण सद सिद्धिभविन्न ओ नम शंभ मयो भवाय चम शंकराय च मयस्क शिवाय शिवतराय चा शाति शा परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप हमारे सामने दाएं, पीछे बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं आप अग्नि हैं ज्ञान स्वरूप हैं इंद्र हैं ऐश्वर्यवान हैं, वरुण हैं सबसे उत्तम हैं, सोम हैं, शांति प्रदाता हैं, विष्णु है, है सर्वव्यापक हैं आप ही बृहस्पति हैं अर्थात इस ब्रह्मांड के पालक हैं हे परमेश्वर आप नाना प्रकार के साधनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं आप सूर्य की किरणों के माध्यम से वर्षा के माध्यम से विद्युत के माध्यम से प्राणों के माध्यम से विद्वान लोगों के माध्यम से औषधियों के माध्यम से वनस्पतियों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे दुखों को दूर करते हैं तरह तरह के कीट पतंग विषधर प्राणियों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं हे परमेश्वर आपके इस रक्षक गुण को हम नमन करते हैं इन साधनों का भी हम सदुपयोग करेंगे हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं हमें आप पर पूर्ण विश्वास है हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे हम द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं हे परमेश्वर हम सबसे प्रेम भाव रखें प्रीति का भाव रखें क्षमा भावना का भाव रखें हे परमेश्वर हम अविद्या के नाश के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहे हैं आप अविद्या का नाश करने वाले हैं देवों के भी देव हैं सबसे उत्तम हैं, सबके दृष्टा हैं। हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त होवें 100 वर्ष और उससे भी अधिक हम जीवित रहें हे परमेश्वर हम इस काल में आपकी श्रद्धापूर्वक उपासना करें आपकी बातें सुने आपका आपके विषय में उपदेश करें हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम अधीन रहें निर्बल रोगी ना बने आपकी कृपा से स्वस्थ प्रसन्न संपन्न समृद्ध आनंद से युक्त रहे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें। आप ही हमारे जीवन के आधार हैं आप ही हमारे प्राणाधार हैं संसार के सारे पदार्थ आपके सामने तुच्छ हैं आप ही हमारे सबसे मुख्य धन हैं। आपके आगे सब धन व्यर्थ है तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा हार हो एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्रणा धार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा धार हो जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं जागते सोते दो राजा कमझ को या गले संग हार हो भेषो राज को या गले संग हार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण हो और प्राणाधार हो जब रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन जब रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के हो और प्रणार हो जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आप को जिंदगी की ना वन हार हो तुम डुबाओ या बचाओ मेरी खेवन हार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण दयालु सबके पालनहार हो तुम दाता तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और पिता परमेश्वर की प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम कुछ आपका ध्यान उपासना कर पाए आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है इसके लिए आपका अत्यंत धन्यवाद है ईश्वर की स्मृति बनाए रखें अब विराम करते हैं हथेली से आँखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आँखों को खोलना है आज संध्या मंत्र में कोई मंत्र हम से छूट गया है या भूल गए हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सबको सादर नमस्ते जी